साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद अब आध्यात्मिक क्षेत्र में उस परम गुण का क्या अर्थ है उसे हम आगे के मंत्र में देखेंगे प्रतिबोध विदित मतम अमृतत्व ही विंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्य या विंदते मृतम जिसने आत्मतत्व को जान लिया उसके द्वारा उसे विर्य मिलता है यहाँ पर शक्ति मिलती है बल मिलता है मैं आत्मतत्व हूँ मेरे सामने कौन सी बाधा है मैं अगर पहाड़ से कहूँ तू चूर चूर हो जा पहाड़ चूर चूर हो जाएगा ऐसी शक्ति उसमें आ जाती है स्वामी विवेकानंद शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं तुम आत्मतत्व हो तुम्हारे कहने से सूरज चमकता है तुम्हारे कहने से सूरज की गति होती है जैसे कहा गया है भयाद सियाग्नि तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुस् मृत्यु धावति पंचम यह ऐसा आत्म आत्मतत्व है जिसके भय से अग्नि जलती है जिसके भय से सूर्य प्रकाशित होता है और जिसके भय से वह वायु यह इंद्र और यह मृत्यु अपना खेल दिखाते हैं मैं ऐसा आत्मतत्व हूँ यदि ऐसा बोध हो गया तो कितनी शक्ति मुझे मिल जाएगी भगवान भाष्यकर यहाँ भाष्यकार यहाँ पर लिखते हैं शक्ति का एक तरीका वह है जहाँ पर हम भिन्न भिन्न औषधि के माध्यम से जीवन में शक्ति पाने की चेष्टा करते हैं किंतु वे कहते हैं कि वे जो शक्ति देने वाली औषधियाँ हैं जो दवाएँ हैं वे तो क्षणिक शक्ति देती है उसके बाद औषधि फलदायी नहीं होती है किंतु यह जो आत्मतत्व है यह ऐसी औषधि है ऐसी दवा है कि जो शक्ति मुझे मिल जाती है वह कभी समाप्त नहीं होती उस बल से मैं सदा बलवान बना रहता हूँ उसके बाद कहते हैं विद्या विन्दते विंदतेमृतम यह जो विद्या है वह मुझे अमृत बना देती है आत्मा मुझे शक्ति प्रदान करती है और आत्मा संबंधी जो विद्या है वह मुझे अमृतत्व देती है अमृतत्व का क्या अर्थ है यह पाँचवें मंत्र में बताया गया जिस मंत्र की चर्चा करके आज हम अपनी वाणी को विराम देंगे यहाँ पर यह कहा गया कि ठीक है प्रतिबोध विदितम मतम यह तो हमने जान लिया पर इसका तात्पर्य क्या है यह जो अमृत हो जाता है इसका क्या अर्थ है कहते हैं इह चेद वेदादथ सत्यमस्थि न चेदिहा वेदिन महिति विनष्टी भूते सुभूते सुविचित धीरा प्रेत्यास्मान लोकाद मृता भवंती आज हम लोगों ने चिंतन किया गुरु ने कहा देखो शिष्य हर बोध में वृत्ति में माने मन जहाँ भी जा रहा है उस वृत्ति में आत्मचैतन्य उद्भासित हो रहा है तुमने इस प्रकार अनुभव कर उस आत्मचैतन्य को प्राप्त कर लिया यदि मैं आत्मद्रष्टा हो जाऊं तो मेरे मन की वृत्तियां मुझे चैतन्यवान दिखाई देती है अपनी चेतनता के कारण नहीं बल्कि मैं देखता हूं मन की हर वृत्ति के पीछे आत्म चैतन्य है मैं उस आत्मचैतन्य का अनुभव करता हूं और यह अनुभव करता हूं कि मैं ही वह आत्मचैतन्य हूं हर बोध में हर वृत्ति में मुझे उस आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है विद्युत है मैं देखता हूं बल्ब है हीटर इत्यादि है और यदि थोड़ा ध्यान से विचार करता हूं तो मैं बिजली को ही देखता हूं यह बिजली ही है जो बल्ब को जलाती है बिजली ही है जो ट्यूबलाइट को रोशनी देती है बिजली ही है जो पंखे को चलाती है बिजली ही है जो इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के पीछे काम कर रही है जैसे यह उदाहरण है वैसे ही अध्यात्म का अनुभूति का वह उदाहरण है कि मेरे हर बोध में हर वृत्ति में वही आत्मचैत प्रकाशित है उसी के कारण हर वृत्ति में चेतनता आती है नहीं तो वृत्ति तो जड़ है मन तो जड़ है अब मैंने इस प्रकार से आत्म तत्व को जान लिया कि वह मेरी हर वृत्ति का प्रकाशक है हर बोध के पीछे वही प्रकाशक के रूप में विद्यमान है तो अमृतत्व ही विंधते वह अमृतत्व का अधिकारी हो जाता है वह सिद्ध हो जाता है गुरु जी ऐसा बताते हैं यह जो आत्मा है उससे जो शक्ति मिलती है वह कभी नष्ट नहीं होती